ओम सहनों भ्रो सह गिना गोदा ओ शांति शांति शुर्वेदी काठकद द्वितीय अध्याय तृतीय पल्ली के पंचदश मंत्र तक कुछ विचार हो गया था जिसमें प्रकरण चल रहा था आत्मज्ञान का बारे में कहा था ये प्रकरण चल रहा था यदा सर्वे प्रभुचन्थे हृदय से यह ग्रंथ यथम तदा भगवती एतावधि अनुशासन करके कहा कि हृदय की ग्रंथि जो मैं और ममता मेरा शरीर में मैं बुद्धि भी होती है मेरा बुद्धि भी होती है दोनों मैं और ममता दोनों में है और बाहर वाले में मेरी मेरा बुद्धि हो जाती है मेरा है ये मेरा, ये मेरा है यही है जब ये हृदय के ग्रंथि माने शरीर और चेतन और जड़ की जो एकता है जब इससे मुक्त होगा तो मरते अमर हो जाता है उसी काल में अपने को अमर मानता है बस यही उपदेश है सारे उपदेशों का सार यही करके अंतिम में ये प्रकरण एक समाप्त किया आत्मज्ञान की चर्चा चल रही थी आत्मज्ञानी की चर्चा चल रही थी अब ब्रह्मवे तो है मंद है, उसके लिए भी कोई रास्ता बतलाना है उस मार्ग में लगा है ज्ञान मार्ग में लगा है ज्ञान अधूरा है उसको कहा जाएगा शरीर पात के बाद आत्मभाव में तो रहने पाया और दूसरा जो हिरणगर में उपासक लोग हैं प्राणोपाशक लोग हैं उनकी क्या गति होगी और बाकी अन्य जो कर्मी लोग हैं चाहे अच्छा कर्म करने वाले हो चाहे खराब कर्म करने वाले हो उनकी भी क्या गति होगी मुख्य जो आत्मव्य है उसको तो कोई गति नहीं गमन नहीं है नाणी ऐसा कहा गया यहां भी कहा था अत्र इत्यादि कहा था यही शरीर में रहते रहते जीवन अवस्था में ब्रह्मा को प्राप्त होता है ऐसा कहा था किंतु मंद ब्रह्म विद्या वाला है अधूरा है उसकी क्या गति होगी कहा क्यों उपासना आदि छोड़ा हुआ है उसने कर्म नहीं किया स्वर्ग नहीं जा सकता है उपासना नहीं की ब्रह्म नहीं जा सकता तो ज्ञान अधूरा है तो उस स्थिति में क्या होगी उसकी गति क्या होगी एक दूसरा उपासकों की क्या गति होगी और तीसरे अन्य लोग हैं कर्मी लोग तो मान विधि प्रतिषित कर्म करने वालों के क्या की क्या गति होगी कहां जाएंगे एक चर्चा का विषय है इसको लेके आगे एक मंत्र आरंभ करने वाले हैं ठीक है देखिए प्रकरण उत्तर विच्छेद प्रकरण का विच्छेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा था अभी प्रकरण का विच्छेद कर दूसरे प्रकरण में पहुंच जाते हैं हम ज्ञानी की चर्चा चल रही थी आत्मविद्ता पुरुष की चर्चा चल रही थी अब त्मकता नहीं हो पाए हैं उनकी चर्चा करनी है उनकी भी कोई गति पता नहीं होगी प्रकरण संबंधम विच्छेदी संबंध दिखाते हैं आगे के मंत्र के साथ प्रकरण का विच्छेद प्रकर चल रहा था उपासना आदि दिखाएंगे तो उनकी गति के बारे ये में चर्चा करेंगे एक भाष्य में कहते हैं इसी को निरस्त अशेष विशेष व्याप ब्रह्मात्म प्रतिपत्या प्रवीण समस्त अविद्या ब्रह्म भूत विदुषो न गतिर विद्य थे, थे जो संपूर्ण निरस्त हो गया अशेष जितने भी विशेष थे कोई भी विशेष ये मनुष्य या ब्रह्म है आत्मा है नहीं ये विशेष ये आत्मा है नहीं ये आत्मा है नहीं करके समस्त विशेष का जहाँ निषेध करके आत्मा में पहुंचा दिया गया था निरस्त अशेष विशेष जितने भी विशेष थे संपूर्ण निरस्त हो गया जहां निरस्त ऐसा होता है होता हमारा स्वरूप मुख्य रूप से व्यापक होता होता है हमारे स्वरूप में कोई मनुष्यदि बना नहीं है ये जो विशेष आरोप है विशेष जितने भी होते है आरोपित है शरीर के धर्म ला करके हमने अपने आरोप करके विशेष बना दिया किंतु जब आत्मज्ञान जिसको होता है उसकी स्थिति हो जाती है निरस्त विशेष व्यापी ब्रह्मत्म प्रतिपत्तिया कोई विशेष नाम के वस्तु ने निर्विशेष जो आत्मा है कोई व्यापी ब्रह्म होता है उसी को आत्मभाव से जानने से ब्रह्म भिन्न है ऐसे जानने से काम नहीं चलेगा आत्म प्रतिपत्तिया स्वरूप प्रतिपत्तिया प्रतिपत्ति ज्ञान उसके ज्ञान से प्रभिन्न समस्त विद्या आदि ग्रंथे ऐसा आत्मज्ञान होगा निर्विशेष आत्मा का स्वरूप का ज्ञान जब होगा उससे क्या होगा हो भिन्न हो गया भेदन हो गया समस्त अविद्यादि का नाश हो गया पूर्व मंत्र में कहा था विद्य तय हृदय ग्रंथ इत्यादि कहा था तो प्रवीण समस्त अविद्यादि ग्रंथे जिसका आत्मज्ञान के माध्यम से निर्विशेष आत्मा के ज्ञान के माध्यम से नष्ट हो गई है संपूर्ण अविद्यादि ग्रंथी जितने भी थे अविद्या काम कर जो ग्रंथी में शरीर के साथ जो में है जिसके कारण मैं मेरा हो रहा था ये जिसका नष्ट हो गया है उसके लिए क्या कहा उस आपका आत्मव्यता के लिए जीवता एवं ब्रह्मभूत वो जीते जी अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है वो शरीर पाप नहीं हुआ वो ब्रह्मरूप स्वरूप है वो जीवता एवं जीते जी ब्रह्मरूप हो गया जो व्यक्ति बाहर से शरीर भले ही हो वह अपने आत्माकार वृद्धि में जाने वाला है वो ब्रह्म विदुषो ऐसे ज्ञानी का विदुषा ज्ञानी का न गतिर विद्यते ही उत्तम उसकी कोई गति नहीं होती कोई चल के कहीं जाना नहीं पड़ता उसको जाने वालों के तीन रास्ता है एक तो है उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोक जाना दूसरे कर्मों के माध्यम से स्वर्गलोक जाना तीसरा होता है विशिद्ध कर्म करने के कारण से तृतीय गति नार के योन में जाना जाने वालों में तीन गति है किंतु जिसके अविद्यादि ग्रंथि नष्ट हो गए आत्मज्ञान के बल पर आत्मज्ञान किस तरह से हुआ है निरस्त अशेष विशेष जितने भी विशेष थे सब निरस्त हो गए कोई विशेष नहीं ना हम ना हम ना हम ऐसा करके सब मनुष्यदि बनेगा समाप्त कर दिया गया मनुष्य नहीं हों देवता भी नहीं हो भूत भी नहीं प्रेत भी नहीं कोई नहीं न ब्राह्मण हो न वैश्यदी जाति हो मैं सचिदार आत्मा हूं ऐसे में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके भिन्न प्रभेद हो जाते हैं तो क्या प्रभेद भिन्न नष्ट हो हो गए? समस्त अविद्यादि ग्रंथे का समस्त जितने भी अविद्यादि ग्रंथी जो अविद्या के कारण पढ़ने वाली ग्रंथियां मैं जरा शरीर में मैं पना मेरा पना बाकी में मेरा पना मेरा देश मेरा गांव मेरा घर मेरा मकान सब मेरा मेरा और इधर मैं भी होता है मेरा भी होता है आज मेरा शरीर ठीक नहीं है कभी मेरा लगाते हैं कभी मैं आज ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हूँ मैं लगाते हैं इसमें दोनों लगता है मैं भी लगता है मेरा भी लगता है हमता ममता दोनों है शरीर में बाकी में हमता नहीं है ममता है ये संसार है ग्रंथी है जिसका ऐसा समाप्त हो गए ग्रंथी तो उसका क्या जीवता है जीते जी ब्रह्म बना हुआ ब्रह्म स्वरूप है जो ब्रह्मभूत से ब्रह्मस्वरूप से ब्रह्मस्वरूप जो बना हुआ विदुषा ज्ञानी का न गतिर विद्यतेम उसके कोई गति नहीं है न वो उत्तरायण मार्ग से जाएगा न दक्षिणा मार्ग से जाएगा न तृतीय मार्ग से उसकी गति नहीं है क्यों न प्राणा उत्क्रामी आदि श्रुतियां हैं यहां भी कहा अभी यहां भी चौदह मंत्र में कहा था अत्र ब्रह्मस्कृत कहा था यदा सर्वे अत्र ब्रह्म समस्कृत चतुर्दश मंत्र में इसी यहाँ पूर्व में कहा था अत्र ब्रह्म ब्रह्मस्कृत करके यहाँ भी कहा वो तो यही इसी अत्र माने अस्विन शरीर इसी इस शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है माना है जीवन मुक्ति अवस्था में है विज्ञानी अभी शरीरपात नहीं हुआ है किंतु अपने को मनुष्य नहीं मानता वो अपने को ब्रह्म समझता है आत्मा समझता है ऐसा हो जाता है उसके तो गति नहीं है ऐसा बता दिया क्यों अत्र यही अतर ब्रुष्हा जीवित अवस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है कहा तत्वाद और नतस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रमन ब्रह्मा पेती यहां पर कहा था अत्र ब्रह्मत इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है दूसरे वृद्धा स्तुति में भी ऐसी बात बताई कहा न तस्य प्राणा उत्क्रांति तस्य आत्म विदुषा जो आत्मव्य व्यक्ति है अपने आप को समझ चुका है न उत्क्रामंती सूक्ष्म शरीर निकल के नहीं जाते हैं बाकी अज्ञानी को क्या होगा सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं उसके साथ जीव जाता है फिर स्वर्ग आदि भोगने का काम करता न तस् प्राणा उत्क्रामंती जो अंतिम समय में निकलने वाले पंच प्राण पंच ज्ञान पंच कर्म कर्मिया मन बुद्धि तत्व और जीवात्मा को लेकर अठारह होकर के चलते तो तो हैं तो ये अठारह हो के चलते हैं अपने कर्म के आधार पर अपने उपासना चिंतन के आधार पर ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं स्वर्गलोक भी जा सकते हैं नार के योग भी जा सकते हैं जाने वाले किन्तु वृद्धार्ण का नतस्य प्राणाती है उसके सूक्ष्म शरीर निकलते नहीं उसके ज्ञानी का आत्मदत्ता का ब्रह्म पेदी का और पहले से ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है पहले से ब्रह्मभूत है वो फिर ब्रह्म को प्राप्त करना जीवन मुक्ति अवस्था में ब्रह्म स्वरूप बना हुआ है कैवल्य अवस्था में ब्रह्म भावी प्राप्त करेगा ऐसा वृद्धार्ण श्रुति में भी कहा है ये उत्तरवार यदि श्रोतंत राज्य अन्य श्रुति में मैं कहा है माने ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर निकल के नहीं जाते हैं अत्री में समवनीयते आया अपने अपने कारणों में ही लीन हो जाते हैं जैसे दीपक बुझता है तो दीपक कहा क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है अपने कारण में लीन हो जाता है इस प्रकार ज्ञानी आत्मव्यता की कोई गति नहीं है गति तीन प्रकार के शास्त्र में चर्चा है या तो ब्रह्मलोक उत्तरायण मार्ग से या दक्षिणान मार्ग से स्वर्गलोक या तृतीय मार्ग है निशिध कर्म करने वालों के लिए तो आत्मव्यता के लिए कोई गति नहीं है जाएगा नहीं ऐसा आया फिर यह मंदा अब दूसरी बात है जो आत्मज्ञान में लगा था किंतु मंद बुद्धि वाला है ब्रह्मविता है थोड़ा बहुत चर्चा करता है किंतु ज्ञान पक्का नहीं अधूरा ज्ञान ही है उसको मंद ब्रह्मविद कहा मंद ब्रह्मविद्ता है तो मंद ज्ञान से आपको अपना स्वरूप की उपलब्धि तो होगी नहीं वो तो दृढ़ अप्रोक्ष होना चाहिए तभी स्वरूप की उपलब्धि होगी तब तो आपके इंद्रियां नहीं निकलेंगे किन्तु मंद ब्रह्मवेता के तो निकलेंगे कहा जाना उसने एक प्रश्न होगा ये कहते हैं ये मंद ब्रह्म विद्या जो मंद ब्रह्मव्यता है उसका विद्यांतरशी न दूसरे उपासना का स्वभाव वाले हैं विद्यांतर माने यहां आत्मज्ञान से अतिरिक्त विद्या उपासना उपासना में लगे हुए लोग विद्यांशील इन प्राणोपासनाम लोग और जो मंदिर है ज्ञान मार्ग में लगा है ज्ञान अधूरा रह गया तो उसकी स्थिति क्या दंड रूप में प्रमलोक मिलेगा उसको ब्रह्मलोक जाने के साधन तो उसने किया नहीं था हाँ उपासना चाहिए किन्तु उपासना नहीं किया और कर्म भी नहीं किया स्वर्ग जानक साधन भी नहीं किया ज्ञान मार्ग लगा था उसकी स्थिति क्या होगी अर्जुन ने गीता केष्ट अध्यय में कहा है अयति श्रद्धे चलित महारा अप्रापि का प्रयत्नशील नहीं है थोड़ा आलसी है लगा हुआ उस मार्ग में ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी वो मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता ज्ञान मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता चिन्हो भय्रष्टा छिन्ना अप्रतिष्ठो महाबाहो बिमड़ो भ्रमणा पति ऐसा अर्जुन का प्रश्न है क्या क्या उस बादल के समान छिन्न भिन्न हो गए नष्टा तो नहीं होगा उसका स्वरूप ही नाश तो नहीं होगा उस बादल के समान कौन सा बादल समुद्र से उठा था पृथ्वी पर जल बरसाने के लिए ऊपर आया किन्तु हवा के झोंकों से तितर बितर हो गया न समुद्र में रह पाया न यहां धरती पर आ पाया बीच में इधर उधर हो गया दोनों तरफ से नष्ट तो नहीं होगा उस बादल के समान भाई भय्रष्ट बादल के समान कही उभयम इत्यादि करके पूछा तो भगवान ने कहा है वहां की पार्थ नैवे नामुद्र विनाश स्तर विद्यते न ही कल्याण कर तो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी दुर्गति को नहीं जाएगा उसका विनाश भी संक्रमित करना यही होगा प्राप्त पुण्यकृत आम लोकाम उत्तर दिया है जो अच्छे अच्छे उपासक लोग हैं उनकी जो गति होती है ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं वही गति इसकी हो जाएगी आत्मज्ञान में लगा हुआ ज्ञान अधूरा हो गया हो वही गति इसकी होगी वहां पहुंच के वहां फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट होकर के मुक्त होगा क्रम मुक्ति के अधिकारी बनेगा ऐसी चर्चा गीता में है वही यहां भी है पुनर्मंद ब्रह्म विद्या जो मंद ब्रह्मविद्ता है माने आत्मज्ञान की तरफ लगा तो है किंतु थोड़ा विषय के लोलुपता भी है मंद ब्रह्मविद्ता है से और विद्यांतर न उपासना जो उपासना में लगा हुआ है ब्रह्मलोक ये ब्रह्मलोक के पात्र होते हैं माने उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मलोक जो ब्रह्मलोक के पात्र है और ये तो तद विपरीता और उनसे विपरीत भी कुछ लोग हैं माना नारिकेय योनि में जाने वाले ये तो तद वो मंद ब्रह्मत्ता भी नहीं है और उपासक भी नहीं है निशित कर्म करने वाले तद विपरीता उनसे विपरीत संसार भाजपा जो संसार में घूमने वाले हैं गति में जाने वाले हैं नारे योनि में जाने वाले लोग ये गति विशेष गतिविशेष उन्हीं के लिए तीन व्यक्ति को लेकर के गति विशेष की चर्चा इस मंत्र में होनी है तीन व्यक्ति कौन एक मंद आत्मज्ञानी है किंतु तो हल्का फुल्का ज्ञान वाला है दूसरा उपासक और तीसरा नार के में जाने वाले निशिप्त कर्म करने वालों के यहां गति इस मंत्र में कुछ मार्ग की चर्चा करनी है से से जाने से कैसा जाता है कहा जाता है कहां। ये में प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्यालुत प्रकरण है ब्रह्म प्रकर विद्या का आत्मज्ञान के प्रकरण चल रहा था उसके फल की स्तुति प्रशंसा के लिए देखो आत्मविद्या को जाना नहीं पड़ता कहीं यहां पर व्यापकता को अनुभूति में चला जाता है कहीं जाना नहीं पड़ता किंतु अन्य को जाना पड़ता है तो ये गति दिखा करके उसकी प्रशंसा होगी आत्मविद्या की ये कहते हैं प्रकृति जो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल की स्थिति प्रकरण में ब्रह्म विद्या की चर्चा है तो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या की जो विशेष ब्रह्म ज्ञान है उसकी फल की स्तुति के लिए जब ब्रह्म ज्ञान होने पर आना जाना नहीं पड़ता व्यापकता के अनुभव में रहता उसकी प्रशंसा करने के लिए ये तीन तरह की बातें करेंगे तीन लोगों की चर्चा करेंगे उपासक है मंद ब्रह्म ज्ञानी है और माने में जाने वाले निशिध कर्म करने वालों की चर्चा कौन कहा जाएगा ये मंत्र में बतलाने वाले हैं ये कहा ये कहते है किंच और भी बात है इसमें जो नाचिकेत अग्नि की चर्चा हुई थी पठोपनिशर में तबई बनामना भविताय इत्यादि शब्दों से कहा थाज ने जो विद्या है आ, एक विद्या ये तुम्हारे नाम से होगी करके कहा था तो वो नाचिकेता अग्नि का चयन करने वाले कहा जाएंगे उसकी भी चर्चा होनी पड़े इस ग्रंथ का विषय है वो यदि तो अग्निविद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता जो अग्निविद्या के बारे में नचिकेता ने पूछा था द्वितीय वरदान के रूप में द्वितीय वरदान के रूप में स्वर्गी लोके न कि भयम इत्यादि करके पूछा था तो पूछा भी और प्रत्युक्ता उत्तर भी दिया है महाराज ने उसका एक एक करके उत्तर भी दिया था पृष्ठा प्रत्युक्ता दोनों हुआ प्रश्न उत्तर दोनों हुआ प्रश्न भी हुआ और उत्तर भी मिला है उसके भी फल बतलाना है वो कहाँ जाएंगे वो लोग उसके लिए भी चर्चा है तस्या से फल प्राप्ति प्रकार हो वक्तव्य जो अग्निविद्या तस्या मैंने अग्निविद्या जो अग्नि अग्निविद्या है उसके भी फल प्राप्ति का प्रकार बतलाना चाहिए कहां जा रहा उसने फल क्या फल मिलेगा उसको मंत्र आरम्भ ये सब बातों को लेकर के आगे का मंत्र आरम्भ होने जा रहा है आत्मज्ञानी के लिए आगे का मंत्र नहीं है उसकी तो प्रशंसा होगी आत्मज्ञान होने पर तो जा, आना जाना नहीं है यहाँ पर व्यापकता में हो जाता है किंतु आत्मज्ञान न होने पर मंदप ब्रह्मविद्ता है उसकी क्या गति होगी और उपासक है उनकी क्या गति होगी और अग्निविद्या का चयन करने वाला व्यक्ति जो नजिकता ने पूछा था उसकी क्या गति होगी और जो संसार के पात्र हैं जो जन्मो मरो जन्मो मरो ऐसा वाले हैं नार योनि में चलने जाने वाले उनकी क्या गति होगी इन्हीं बातों को लेकर के आगे का मंत्र आरंभ होता है ये कहा तत्र मंत्र है आगे शतम चईका हृत नाट्यूर्दान अभिश्रित भवन्ति शतका हृदय भवन्ति सतमच एकाचा, हृदय राज्य कहते हमारे शरीर में ना कितने नाडियां होंगे परिषद में स्पष्ट हो जाएगा परिषद प्रश्नोपरिषद कहा है बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक नाड़िया है मनुष्यों शरीर में बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख और दस हजार दो सौ एक इतने नाडियां है प्रश्नोपरिषद में स्पष्ट हो जाएगा और प्रश्नो पर इस नाड़ियों की चर्चा होगी इन नाड़ियों में बयानबाई विचरण करता है करके चर्चा होगी इतना नाड़िया है मान नाड़ियों का जाल है पूरा जैसे जाल होता है वैसे जाल बना हुआ है उस जाल के ऊपर मिट्टी के जगह पर मांस का ले, लेपन है यहाँ रक्त और मांस मिला करके लेपन कर दिया है ऐसी स्थिति में है जाल में नाड़ियों का जाल है तो यहाँ कहते हैं मुख्य नाड़िया एक हृदय देश में है मुख्य नाड़ी उनसे शाखा निकलती है एक सौ एक नाड़ी यहां पर चर्चा करेंगे इनके निकलेगी सबसे सौ सौ शाखा एक सौ एक को के, जितना बनेगा सौसौ शाखाए निकलेगी और जो सौसव शाखा निकल करके जितने बने हैं वो सबके बहत्तर बहत्तर हजार और शाखाएं निकलेंगे मूल शाखा और प्रतिशाखा तीन तरह से विचार करने पर बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक नाड़ियां होती है वह प्रश्नो परिषद में स्पष्ट हो जाएगा तो कहते हैं मुख्य नाड़ी की चर्चा करते हैं यहां सतमचा हृदय से या हमारे जो हृदय है इसमें एक सौ एक प्रधान नाड़िया मुख्य नाड़िया हैं एक सौ एक नाड़िया है सतम च एकाचा सौ और एक सौ एक नाट्य नाड़िया है तास में से एक में से उनमें से मूर्धारंभ अभिश्रिता एक उनमें से एक सुषुमना नाम की नाड़ी है जो मुरधा को भेदन करके ऊपर की तरफ गई हुई है हृदय से आती है नाशिका रंध हो करके मुरधा में पहुंचती है तो एक नाड़ी का नाम है सुषुमना एक कहते हैं सतम च एका च हृदय से नाट्य हृदय में हमारे हृदय में मुख्य नाड़ी एक सौ एक है तो उनकी शाखा फिर सौ सव शाखाए होगी एक फिर वो 101 की जो सौस शाखाए बने उनके फिर बहत्तर बहत्तर हजार बनेंगे किंतु तो मुख्य नाड़ी की चर्चा यहां है तो सतम से एकाच हृदय से नाट्य का हृदय में 101 सौ मुख्य नाड़ियां नाड़िया हैं ताशा उन नाड़ियों में से 101 में मूर्धानम अभिनिस्त्रता एका एका मूर्धानम अभिनिश्रिता एक नाड़ी ऐसी नाड़ी है सुसुमना जिसको बोलते हैं ईड़ा पिंगला सुषुमना ऐसा बोलते हैं ना नाशिका को जो समा, समान रूप में श्वास चले उस काल में सुषुमना जलती है और एक तरफ चले तो या ईड़ा चले या पिंगला चले ऐसा बोलते हैं तो उनमें से एक नाड़ी ऐसी है, कंठदेश को भेदन करके मूर्धा से बाहर निकली हुई है ये कहते हैं तया उधुम आया कहते अंतिम समय में क्या स्थिति हो जाती है एकाएक हृदय के दरवाजे खुलने लग जाते हैं चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो सभी की स्थिति क्या होती है सबसे पहले इंद्रियां काम करना छोड़ देती है हा ऐसा लगता है कुछ सोच रहा है बोलना चाहता है किंतु तो बाणी बंद हो जाती है बोल नहीं सकता है बाणी जाकर के मन में लीन हो जाती है सोच रहा है ऐसा लगता है कोई बोलना चाहता है बोल नहीं सकता फिर वो मन कुछ काल के बाद में बेहोशी अवस्था में हो जाता है व्यक्ति मूर्छित अवस्था में जाता है मन काम नहीं करता तो प्राण काम करता है मन प्राण में लीन हो जाता है उस अवस्था मृत्यु के समय में, मन में लीन होगा और वो प्राण लीन होगा? जीवात्मा में जाके बैठ जाएगा एक होगा तो सब जब एक होंगे बाणी जाना मैंने सारी इंद्रिया मन में विलीन हो जाएंगे और मन प्राण में विलीन होगा प्राण चलेगा उर्द्वासी अवस्था जब देखते हैं मरणाशी मरणशील व्यक्ति का अवस्था श्वास नीचे नहीं ऊपर के ऊपर धक्का देने लगता है तो प्राण चलता है निचिष्ट अवस्था हो जाती है मन भी काम नहीं कर रहा इंद्रिया काम नहीं कर रही प्राण चलता है वो प्राण जीवात्मा के साथ हो करके निकलना है ये स्थिति हो जाती है किंतु ज्ञानी के तो निकलेंगे नहीं नतश्य प्राणाउत्क्राम यात्रा में सम्भ नहीं है तो स्थिति है आत्मव्यता के तो निकलेंगे नहीं अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं किन्तु रहे बात अज्ञानी या मंद ब्रह्मवे होगा या उपासक होंगे या अन्य नारकीय शरीर में जाने वाले या स्वर्गादी शरीर में जाने वाले कर्मी लोग होंगे उनकी स्थिति क्या होती है तभी कहते हैं उसमें से जो मंद ब्रह्मवेता होगा और उपासक जो होंगे तया वो, तया तया ऊर्धु आयन मृतत्व है दी उस नाड़ी के माध्यम से जो हृदय देश से सुष्मा नाड़ी जो मुरधा के तर्फ लिखी हुई है उस नाड़ी के सहारा अपने आप खुल जाता है जीवन में अगर उपासना आपने की हो आप दरवाजा नहीं खोल सकते नाड़ियों का दरवाजा स्वतः तो तो तो तो खुल जाता हो जैसे आपने कर्म किया हो वही नाड़ी खुल जाएगी वहां फिर उसके द्वारा वह गति को जाना है पहुंचेगा जो जीवात्मा ऐसी स्थिति है तया मन उस सुमना के द्वारा जो हृदय से ऊपर मुरधा में पहुंची हुई नाड़ी है नाशी आर को भेदन करके ऊपर गई हुई नाड़ी है उसके माध्यम से ऊर्धुम आयल ऊपर की तरफ चल जाता हुआ जो जो जी जीवात्मा सारे सूक्ष्म शरीर के साथ जो जीवात्मा है जाता हो अमृतत्व ही अमृत्व तो की प्राप्त करता है अमृतत्व तो यहाँ पर आपेक्षिक है ब्रह्मलोक पहुंचता है उपासना करने वाला हो अथवा मंद ब्रह्म हो दोनों को ब्रह्मलोक मिलना है ब्रह्मलोक की तरफ जाता है एति अमृतत्व तो माने मुख्य अमृतत्व तो नहीं है आपेक्षिक है हमारी अपेक्षा ज्यादा दिन वहां स्थायी रहना मिलता है आयु लंबी हो जाती है दिव्य भोग मिलता है इसलिए अमृतत्व तो कहा गया मुख्य नहीं है एति विश्वंग अन्य उत्कर्मण्य अन्य नाड़ियां जो है एक सौ एक में से एक नाड़ी से जाने वाला तो ब्रह्मलोक पहुंचेगा उपासक होगा या ये मंद ब्रह्मविद्ता होगा बाकी जो कर्मी लोग हैं कर्मनिष्ठ लोग हैं माने इष्ट कर्म करने वाले अथवा अनिष्ट कर्म करने वाले दो प्रकार के कर्म होते हैं इष्ट अनिष्ट कर्म विधि विहित कर्म या प्रति कर्म करने वाले क्या होगा विश्वक नाना गति वाले वह वा जाते हैं कि 100 सौ नाड़ियां और हैं वहां एक नाड़ी से जाने वाले तो ब्रह्मलोक के अधिकारी होंगे बाकी एक नाड़ियां और हैं तो किसका कैसा कर्म है उसके आधार पर जाना है अलग अलग स्थान में पहुंचना है विश्वम अन्य अन्य नाड़ियां अन्य नाट नाट्य अन्य क्या होगा विश्व होता है स्वतः तो वो दरवाजा खुल जाता है आपका प्रयत्न काम नहीं करेगा वो प्रयत्न कर ही नहीं सकते आप जैसे जीवन में जैसा संजय आपने किया होगा उसके आधार पर हृदय देश तक तो पहुंचेंगे सब उसके बाद वहां अपने आप स्वतः खुल जाएगा दरवाजा आपका उस माध्यम से अपने अपनी जगह पर जाते हैं ये कहा भाष्य में कहते हैं एक संख्या का सौ संख्या वाले हैं और एक कहा एक और है उसमें एक सौ एक नाड़ी है एक कौन है सुसुमना जिस नाड़ी का नाम है सुसुमना जब आप ईड़ा पिंगला दोनों को शांत करके मन समान श्वास में चलते हैं तो सुसुमना नाड़ी चलती है उस काल में बोलते हैं सतम चत संख्या का सौ संख्या वाली नाड़ियां हैं हृदय में हमारे हृदय में एक सौ एक नाड़िया सौ तो एक अलग है संख्या का एक एका चुषुमना नाम और एक सुसुमना नाम की नाड़ी है मिलकर के एक सौ एक नाड़िया है किसके यहां पुरुष इन मनुष्यों के पुरुष मानी मनुष्य है से बाहर निकले हुए है सब हृदय से बाहर व्याप्त तो हो जाती है ऐसे नाड़िया है नाट्य मान सिरा उसको सिरा शब्द से पर्याचक शब्द से कहा ऐसे है तासाम मध्य उन 101 में से 101 सौ हृदय से बाहर की फैली हुई है उनमें से उनके मध्य में मूर्धा भित्वाता निर्गता सुसुमना नाम एक मूर्धा को भेदन करके बाहर निकली हुई है जिसका नाम है सुसुमना जिस ना, नाड़ी का नाम है सुसुमना कहते हैं ये कहा उनमें से तासा मध्य मानी उन 101 सौ एक, एक नाड़ियों के बीच में मूर्धा अवंबित्वा मूर्धा इसको मूर्धा बोलते है जहां जब बालक पैदा होता है बालक पैदा होता है तो जहां पर चमड़ी चमड़ी रहती हड्डी नहीं रहती यहां पर गीला गीला रहता है ढीला ढीला रहता है बाद में माता है तेल लगाती है करती है, करते करते बाद में भर जाता है इसी को मुर्दा बोलते हैं योगी लोग मुर्दा भेदन करके जाते हैं बोलते हैं जिसको योगी सहस्र दल बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, बोलते हैं बहुत कुछ बोलते हैं नाम अलग अलग है कोई मुर्दा है तो उनमें से एक मुर्दान भित्वा मुर्दा को भेदन करके भेदन करके अभिधिस्तृता दीर्घता बाहर निकली हुई है वो नाड़ी सुषुमना नाम की नाड़ी मुर्दा को भेदन करके बाहर निकली हुई है सुषमना नाम है उस नाम है सुषुमना 101 में से एक नाड़ी ऐसी है तया अंतकाले जब अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में उस नाड़ी के माध्यम से तया नाड्या उस नाड़ी के माध्यम से अंतकाले हृदय आत्मान वसीकृत योजित हृदय में अपने को अधीन करके वहां उस नाड़ी में जोड़ना चाहिए किंतु तो असंभव है पहले से आप उपासना करके बैठे हैं अथवा कुछ आत्मज्ञान के तरफ लगे हैं तो नाड़ी अपने आप अप खुल जाएगी दरवाजा खुल जाएगी वो नाड़ी के माध्यम से ऊपर पहुंच जाएंगे आप ऐसी व्यवस्था होगी स्वतः व्यवस्था होगी आप वहां जाकर के दरवाजा खोल नहीं सकते हैं आ, योगी लोग कोई अभ्यास करते करते करते करते मुर्दा को भेदन करके निकलते हैं ऐसा बोलते हैं ना योगी लोग का कपाल फट जाता है बोलते हैं वही कपाल यही मुर्दा भेदन करके निकलना ऐसी चर्चा होती है तो तया माने उस नाड़ी के माध्यम से सुषुम्न नाड़ी के माध्यम से अंतकाल जब आएगा अंतकाल तो आना ही आना है जिसने शरीर लिया है अंतकाल आएगा ही आएगा आदिकाल जिसका होगा उसका अंतकाल भी अवश्य होगा माना जो पैदा हुआ होगा उसकी मृत्यु अवश्य है आ, देर सवेर होगा ही होगा वो तया तो अंतकाली उस नाड़ी के माध्यम से अंतिम समय में हृदय आत्मान वैसे हृदय में अपने आप को अधीन करके लगाना चाहिए कर किंतु उस समय लगने वाला नहीं है पहले से लगाया हो तो व्यवस्था बन जाएगी नहीं तो नहीं बनेगी तया नाट्य ऊर्धम ऊपरी आयन गच्छम उस नाड़ी के माध्यम से ऊपर के तरफ जाता हुआ जो सुषुम नाम की नाड़ी है उसमें उसके माध्यम से तया उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध् माने ऊपरी आयन मन ग उप, आदित्य द्वारा अमृतत्व आपेक्षिकम आदित्य माने उत्तरायण मार्ग के द्वारा चला जाता है दो ही तो मार्ग दिखाते हैं ना उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग दो मार्ग दिखाते हैं उत्तरायण मार्ग आदित्य मार्ग आदित्य आदित्य के माध्यम माने उत्तरायण मार्ग के द्वारा अमृतत्व अमृतत्व को तो प्राप्त करता है कैसा है अमरण धर्मत्व अमृतत्व मैंने तो अमरण धर्म मानता है आपने को बार बार मरना नहीं पड़ता ऐसा आपेक्षिकम अमृतत्व मुख्य नहीं है आपेक्षिक है माने यहां मृत्युलोक की आयु की अवस्था ब्रह्मलोक की आयु बड़ी लंबी चौड़ी आयु है बार बार मरना नहीं पड़ेगा तो यहाँ मुख्य अमृतत्व तो नहीं है ऐसा प्राप्त करता है क्यों विष्णु पुराण ने कहा है आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व भी ऐसा कहा पूर्ण प्राणियों के जो प्रलय स्थान है जैसे प्रलय काल में सबके सब जहां जहाँ करके एक हो जाते हैं उस ब्रह्म हिरनगर्भ में आभूत संप्ल स्थान संपूर्ण भूतों के जो संपलब प्रलय स्थान है उसी को अमृतत्व तो शब्द से कहा जाता है भाष्यते मान कथ्य कहा जाता है ऐसा कहा विष्णु ऐसा स्मृति है कहा ब्रह्मणावाशह कालांतरण तो, है मुख्य अमृतत्व अथवा यहां अमृतत्व तो वेदी का अर्थ यह भी हो सकता है अथवा जो ब्रह्मलोक जाने वाले जितने भी यात्री होते हैं ब्रह्मलोक पहुंचे हुए हो यात्री होते हैं तो वहां पर जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी gibt... तो ब्रह्मा जी फिर संसार में नहीं आते हैं आधिकारिक पुरुष होते हैं वहां से मुक्त होना उन्होंने मुक्त हो जाएंगे उनकी आयु पूरी होने के बाद तो उन्हीं ब्रह्म के ब्रह्मा के साथ ये भी मुक्त हो जाएंगे माना क्रम मुक्ति भी हो सकती है कर्म मुक्ति हो सकती है ये कहा। के साथ, साथ, समय आएगा जब ब्रह्मा मुक्त होंगे तो सात कालांतरिणा मुख्य अमृतत्व ये थी मुख्य अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है आगे जा करके माने आत्मभाव में जब पहुंच सकता है वहां ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट होकर के आत्मज्ञान पहुंच सकता है कहा क्या कैसे भुक्तवा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक वहां जाकर के बहुत प्रकार के भोग भोगे भोगा कैसा भोग है उपमा नहीं दी जा सकते उपमा नहीं दी जा सकती <prises that. eight 71> कैसे हैं नहीं यहां के भोग कुछ भी नहीं है उनके सामने क्या दृष्टांत देंगे उपमा रहित भोग है सादृश्य नहीं बता सकते भुगतवा भोगान अनुपमान न उपमा यश स अनुपमा ऐसा है जिसके उपमा नहीं है कोई सादृश्य नहीं मिलता ऐसा भोग है दिव्य भोग है उसको भोग कर ब्रह्मलोक कदम ब्रह्मलोक में जो भोग थे उनको भोग करके आगे ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्त हो जाएंगे माने आपेक्षिक अमृतत्व को लेने के बाद मुख्य अमृतत्व तो तो प्राप्त कर जाते हैं ये क्रम मुक्ति उनकी होगी ऐसा कौन की होगी जो सुसुमना नाम के नाड़ी से निकल पाए उनकी स्थिति यह है हृदय में एक सौ हैं, तो जो सुसोना नाम की दाढ़ी से निकल पाएंगे उनकी स्थिति यह होगी किंतु समय तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए अभी से प्रयत्न करें उपासना करें आत्मज्ञान के लिए तैयार तत्पर मान तत्परता रहें, कम से कम मंद ज्ञान भी हो तो उस मार्ग से जाकर के कालांतर में मुख्य अमृतत्व प्राप्त कर सकते आत्मभाव को प्राप्त कर सकते हैं नहीं तो फिर उपासना करें प्राण उपासना करें वैश्वान उपासना करें इत्यादि उपासना करें ये ये करने वालों के लिए एकाएक एक वो दरवाजा खुल जाता है वहां पर हम विवेशी अवस्था में पहुंचते हैं जब वाणी काम नहीं करती है और मन काम नहीं करता है प्राण काम नहीं करता है उस स्थिति में हम क्या दरवाजा खोल पाएंगे वहां हृदय वो तो स्वतः व्यवस्था बन जाती है जिसने जैसा कर्म किया होगा उसके आधार पर वो वो दरवाजा एक है कितने वहां अयोगयोग में से कौन, कौन सा खुलेगा उसके कर्म के आधार पर उसी की गति से जाएगा ये कहा बाकी अन्य नाड़ियां कैसे विश्व उत ना। अन्य उत्क्रमण अन्य नाड़िया सबके सब अन्य गतियों में जाने वाले ब्रह्म नहीं जा सकते माने क्रम मुक्ति की मार्ग नहीं पकड़ सकते उत्तरायण मार्ग से नहीं जा सकते अन्य नाड़ियों में निकलने वाले लोग ये कहा विश्वम माने नाना विधा गो अन्य नाना विधि गति वाले हैं कर, गहना कर्म गति न कहा जाना पड़ता है इसी को कितने हैं हाँ। कहा जाता है स्वर्ग और नरक करकेगा कि तो पता नहीं विश्व माना नाना विधा गत नाना प्रकार की गतिया अन्य नाड्य उत्कर्मे निमित्तम बवंती अन्य नाड़िया एक सुषुम ना को छोड़ करके बाकी जितने एक सौ हैं हृदय में तो वो नाड़ियों का दरवाजा जिसका खुलेगा वो न जाने किस योनि में चला जाएगा पता नहीं लगता कोई स्वर्ग जाएगा कोई नर्ग जाएगा कहां घूमेंगे पता नहीं लगता यह है अंतिम समय देगा संसार प्रतिपत्थाए बहुत संसार प्राप्ति के लिए होंगे नाड़ी मुक्ति के साधन नहीं बनते नाड़िया केवल एक ही नाड़ी है जो सुषोभ जो क्रम मुक्ति के साधन हो जाती है इसलिए उसी के लिए चलना चाहिए सबसे अच्छा है हम आत्मज्ञान प्राप्त करें उसको दृढ़ करें ताकि ये नाड़ियों का सहारा लेना ही न पड़े हो जाए वो तो इंद्रिया जाती नहीं कहीं वो तो यही विलय हो जाते ऐसी स्थिति न हो सके कम से कम लगे रहें तत्परता से लगे रहें मंद ज्ञान भी हो तो सुषमना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मलोक होकर के ब्रमलोक के माध्यम से कर्म मुक्ति प्राप्त तो कर सकते हैं उसकी कोशिश करें अगर ये नहीं कर सके दोनों तो फिर न जाने कहा जाना पड़ेगा पता नहीं कौन सी नाड़ी खुलेगी वहाँ एक सौ एक सौ नाड़ी है उसको छोड़कर इधर कौन से दरवाजा खुलेगा पता नहीं ऐसा निकल के जाना कोई नरक जाने वाली नाड़ी है कोई स्वर्ग की तरफ जाने वाली नाड़ी है ले जाने वाली नाड़ी है कौन से खुले पता नहीं ये कहा साण से निकला की संसार भवन्ति प्रतिपत्था संसार प्राप्ति के लिए ही ये नाड़ियां होती है सुशुभना को छोड़ दो, सुशुभना तो क्रम मुक्ति के साध क्या साधक उसको छोड़कर जितने नाड़िया हैं संसार को ही देने वाली हैं, ऐसा बताया टीका <coughs> देखे यद अभास्कर प्रकरणात ब्रम्हविद विषया ये वम गति तद असत्य गतिश्रवणेन लिंगे न परिश्ण गुग गम अशिया गति दुर्बल प्रकृत ब्रह्मविद संबंध अनुप्ते ज्ञान कर्म समुच्चयवादी हुए हैं भट्ट भास्कर आदि समुच्चयवादी हैं ज्ञान और कर्म मान ज्ञान के बाद भी कर्म करते रहना चाहिए ऐसा किन्तु तो शंकराचार्य जी का मत है ज्ञान से पहले तो कर्म होगा किंतु ज्ञान के बाद कर्म नहीं हो सकता विरोध हो जाता है ऐसा शंकराचार्य जी का मत है कर्मों क्रम, क्रम समुचय मानते हैं पहले कर्म बाद में ज्ञान किंतु ये समुचयवादी क्या मानते हैं ज्ञान होने पर भी कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि वे कर्माणी जिस विषय समाज इत्यादि है यावैत जीवे तो अग्निहोत्र है जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करे तो बीच में ज्ञान हो भी जाए तो अग्निहोत्र कब तक करना है जब तक जीवन है तो जीवन भर करना है ज्ञान होने पर भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे मत है एक तो वही भट्ट भास्कर बोलते हैं, हैं उनको कहा ज्ञान कमर समुचयवादी का, का मत लाके बोलते हैं यार अभाणी जो कहा भट्ट भास्कर भास्कर अभानी भास्कर ने कहा क्या कहा प्रकरण देखो प्रकरण यहां ज्ञानी का चल रहा था तो ज्ञानी की गति है ये गति सुषम नाड़ी से ज्ञानी जाएगा उत्तरायण मारकर जाएगा ये कहना चाहते हैं क्योंकि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है आत्मज्ञान के प्रकरण में कहा से अज्ञानियों की चर्चा आएगी सारी उपनिषद उसी के लिए चल रहा है अभी अभी अलग से जोड़ेंगे वो के लिए। के गति के लिए बोल रहा है ये मंत्र में सुषमना नाड़ी के द्वारा उत्तरायण मार्ग से ज्ञानी ब्रह्मलोक जाएगा यह अर्थ आएगा आत्मव्यता ये भट्ट भास्कर जी का कहना है ये बता रहे यदा वाणी भास्कर है भास्कर ने कहा क्या कहा प्रकरणात् प्रकरण है ज्ञानी का है किसका प्रकरण है ज्ञानी का प्रकरण चल रहा है अत्र ब्रह्म आई ज्ञानी का प्रकरण है प्रकरण गति ये जो गति जो प्रकरणात ब्रह्मविंद विषय है इत्यादि जो कहा तो ये ये मंत्र भी ज्ञानी को विषय करने वाला है ये गति किसके लिए ज्ञानी के लिए है माना उत्तरायण मार्ग से ज्ञानी जाएगा यह अर्थ होगा ये भट्ट भास्कर का कहना है गति असत कहते वो ठीक नहीं इनका कहना ठीक नहीं है भट्ट का कहना ठीक नहीं है क्यों गति गतिवणे न गतिश्रवण यहाँ पर गति का श्रवण है गति सुनाई पड़ा है तया उमृत है यहाँ उस नाड़ी के द्वारा ऊपर जाता हुआ माने प्रमुख जाता है ऐसा गति का श्रवण है गमन श्रवण के लिंग है लिंग के द्वारा परिचिन्य गमन योग्य अशिया गति है तो देखो गति जो होती है परिचिन्न में गति होती है व्यापकता में गति नहीं होती है जब अपने को विभुत व्यापक रूप से अनुभव कर चुका हो उसकी गति नहीं होती है गति किसकी होती है माने दूसरे स्थान हो जाने वाला दूसरा व्यक्ति हो परिचिन्न व्यक्ति परिचन्न देश में जा सकता है व्यापक को जाना संभव नहीं है तो आत्मव्यता जा नहीं सकता क्यों गतिश्रवण है ना लिंगे निंग प्रमाण है गति श्रवण सुनाई पड़ रहा है तो इससे क्या होगा परिचन्न गमन योग्य गति है यह गति किसकी होगी परिचन्न होगा गमन का योग्य होना चाहिए तब होगा अज्ञानी का का गमन का भी नहीं है और परिचिन भी व्यापकता तो का अनुभव कर रहा है इसलिए संबंध संबंधा ऐसा संबंध देखने ज्ञान होने पर दुर्बल प्रकरण प्रकृत भ्रम संबंध प्रकरण प्रमाण दुर्बल हो जाए <coughs> लिंग के माध्यम से प्रकरण प्रमाण दुर्बल होने से ब्रह्मविद संबंध अनुबंधता के साथ ये, ये मंत्र संबंध नहीं रह सकता ये कहा टिप्पणियां हैं एक दो तीन टिप्पणी है एक में कहते हैं प्रकरणात् भट्ट परस्पर आकांक्षा प्रकरण तत् एक दूसरे की आकांक्षा बनना पूर्व मंत्रों के लिए पूर्व मंत्र में आत्मज्ञान की चर्चा हुई आत्म कहां है आत्मज्ञान कहा जाएगा कुछ बताया नहीं इसके इस मंत्र की आकांक्षा है पूर्व मंत्रों जिज्ञासा है फल बताया और इसमें जो फल बताया किसको फल बताया व्यक्ति नहीं है यहां किसको होना है जो पूर्व में कथित व्यक्ति था आदमी उसी के लिए होगा ये प्रमाण, परस्पर आकांक्षा को प्रगर प्रमाण देते हैं मीमांसा में पूर्व मंत्रों में चर्चा आई है ज्ञान की और वो जो ज्ञानी होगा वो कहा जाना उसको फल नहीं है और यहां फल फल बताया ऐसा ऐसा करके जाएगा बोला और किस कौन जाएगा तो पूर्व में जिसकी चर्चा थी वो ही जाएगा ये प्रकरण प्रमाण ऐसा बोलता है प्रकरण उसी का है यही है परस्पर आकांक्षा प्रकरण तत्व परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा या फल है तो ये अधिकारी नहीं दिख रहा है पहले अधिकारी बता दी थी किंतु तो फल नहीं बताया तो परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है तो इसी को प्रकरण प्रमाण कहते हैं है मीमांसा प्रकरण प्रमाण कहते हैं ये कहा दो नंबर कहते हैं लिंग क्या है यहाँ लिंग के द्वारा प्रकरण बाधित हो गया ऐसा टीका में कहा लिंग क्या है प्रकाशन में लिंगम कहा है जो तो विषय के प्रकाश कर दे उसको लिंगा बोलते हैं मीमांसा में पूर्व मीमांसा में जयविनी जी का है कहना अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य लिंगम ऐसा है सूत्र है अर्थ के प्रकाशन करना अर्थ बतला देना इसको लिंग अगर लिंग ये ना ये कहा लिंग है क्या लिंग है गति सर्वण रूप लिंग है यहाँ क्यों ज्ञानी की गति नहीं होती है वृद्धारण ने देखा नण उत्क्रामी ऐसा कहा है और यहां भी कहा अत्र ब्रह्मस्मृत यही चतुर्दश मंत्र भी बोल के आया है तो ज्ञानी की तो गति है ही नहीं और इस मंत्र में गति सर्वण है जाना निकलना कहा से हृदय से हृदय देश सभी पहुंचेंगे वहां से निकलना है भिन्न भिन्न नाड़ियों से निकलना है तो गतिश्रवण है यहां गतिश्रवण होने से ये क्या होगा तो दुर्बल जो प्रकरण है वो बाधित हो जाएगा प्रकरण प्रमाण काम नहीं करेगा बोलना चाहते हैं ये कहा था गतिश्रवण है ना लिंग है ना परिचन्य गमन योग्य अशिया गति है ये जो गमन जो सुनाई पड़ता है जो जो जिस देश में गया नहीं है उस देश में जाना होता है जाने वाला व्यक्ति अलग होता है देश अलग होता है तभी जाएगा गमन तभी होगा किंतु जो अपने को विभु व्यापकता का अनुभव में पहुंचा हुआ है उसका गमन होना संभव नहीं है आकाश कहीं जाता नहीं है आकाश व्यापक है उसको आना जाना नहीं होता ठीक इस प्रकार आत्माभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति की गति नहीं हो सकती है ये टीका में कहा था इसलिए संबंध होने पर दुर्बल प्रकरण के द्वारा प्रकृत संबंध अनुभव है यह दुर्बल है प्रकरण प्रमाण उसके द्वारा ब्रह्मविद्या के साथ इस मंत्र का संबंध नहीं हो सकता ये कहा दुर्बल है ना। तीन नंबर है न दुर्बल क्या होता है देखो जब मीमांसा में सूत्र दिया पूर्व मीमांसा में जैगिनी सूत्र है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याना समवाये पार दौर्वल्यम अर्थ जैसे व्याकरण के सूत्र होते हैं उसी प्रकार मीमांसा में सूत्र है जैगिनी सूत्र है श्रुति साक्षात श्रुति बोलती हो तो सबसे बलवती श्रुति हो जाती है श्रुति और लिंगा लिंगा माने अर्थ प्रकाशन करने वाला लिंगा है और वाक्य और प्रकरण और स्थान और समाख्या इनके समवाय माने एक दूसरे के विरोध आने पर श्रुति कुछ बोल रही हो लिंगा कुछ बोल रहा उसमें हो उसमें श्रुति बलवान होगी परस्पर होने पर, पर, पर दुर्बल होंगे पूर्व पूर्व बलवान तो यहाँ पर लिंगा आया हुआ है द्वितीय पंक्ति में है और प्रकरण आया हुआ है चतुर्थ पंक्ति में जाकर के इस सूत्र में तो लिंग प्रमाण की अपेक्षा प्रकरण प्रमाण दुर्बल हो जाता है यही है इसका कहना स्तृतीलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या जब एक, सा, एक साथ होने पर पारद और मल्यम पर पर वाले दुर्बल होंगे की अपेक्षा लिंग दुर्बल लिंग की अपेक्षा वाक्य दुर्बल उसके अपेक्षा प्रकरण दुर्बल होगा तो लिंगा और इसमें लिंग बलवान हो जाएगा ये कहा अर्थवित साथ क्योंकि अर्थ देरी से होना है होगा पर वालों का पहली वाले का अर्थ जल्दी हो जाता है ऐसा कहा इसलिए न्यायात न्याय बने युक्ति ये सूत्र है ये मीमांसा जैविनी सूत्र है ये इसलिए यहां पर लिंग प्रमाणित बलवान होगा प्रकरण बलवान नहीं होगा भास्कर ने कहा था प्रकरण है आत्मव्यता का तो गति भी उन्हीं के लिए है ऐसा कहा उचित है आत्मव्यता की गति नहीं है ज्ञानी की गति नहीं है जो तो मंद ज्ञानी है अथवा उपासक है अथवा कर्मी है उनकी गति की बात है ये मंत्र में ये कहा आगे कहते हैं टीका में नाड्यंतरा में भी तत्संबंध प्रसंगा श्रुति विरुद्ध दूसरी बात क्योंकि नाड़ी के संबंध देखते देखते यहां तया ऊर्द्व आयम अमृतत्ती कहा हुआ है इस मंत्र में नाड़ी से निकलने की बातें ये मंत्र कर रहा है क्योंकि तो सतम चयिका हृदय तासाम तासा ऊर्धानम अभिश्रित कहा तया ऊर्द आयम अमृतत्वे उस नाड़ी से चलता है जो सुषुमना से जाता है तो अमरतो की प्राप्ति करेगा करके आया तो यहाँ नाड़ी के माध्यम से निकलने को कहा अगर नाड़ी के माध्यम से निकलना हो तो कहते हैं यहाँ टिप्पणी में कहते हैं ये टीका नहीं भी में प्रसंग अन्य नाड़ी में भी जा सकता है ना अन्य नाड़ी का भी के जाने के प्रसंग आ जाएगा जब तो नाड़ी से निकलना हो तो ये भी प्रसंग आ जाएगा दूसरी बात ये भी होगा श्रुति गुरुत्व तो प्रसंगति बोलती है तत्स्य प्राणाउत्तरा मंत्र अत्र बनी श्रुति बोल रही है उसके इंद्रिया निकलती नहीं मान जब तक अज्ञान है तब तक निकलने वाले क्या होते हैं पांच ज्ञान ज्ञानिया पांच कर्म कर्मंद्रिया पंच प्राण पंद्रह मन बुद्धि सत्र जीवात्मा लेकर के अठारह तत्व तो निकल के जाते हैं अपने कर्म के अनुसार थोड़ा शरीर तो अपने आप अप समाप्त तो हो जाएगा फिर दूसरे शरीर में जाने वाले ये सत्र तत्व तो के सहित जीवात्मा होता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक और आत्मज्ञान होने पर निकलते ही नहीं जीवात्मा परमात्मा रूपी सिद्ध तो हो जाएगा बाकी उपाधि समाप्त हो जाएंगे सब ये जितने भी इंद्रिया थे अपने अपने कारणों में लीन हो जाएंगे निकलते नहीं है, है तो श्रुति बोल रही उसके प्राण माने इंद्रिया निकलती नहीं कह रही है और यहां पर निकलने की चर्चा है इसलिए श्रुति के साथ विरुद्ध भी होगा इनकी बात कि बात भास्कर की बात ये कहा चार पार की टिप्पणी चार में कहा नाड्यंतराणा भी विश्व अन्य क्रम ये भी तो मंत्र है ना नाना गति वाले अन्य नाड़ियां हो जाती कहा यदि वाक्य से आप ऐसे वाक्य को भी तन मते मते भास्कर मते भास्कर ने कहा ना प्रगण है ज्ञानी का ये गति ज्ञानी के लिए कहा उस भास्कर के मत में प्रगणात ब्रह्म अविशेषा प्रकरण प्रमाण तो अन्य नाड़ियों के लिए भी समान है तो इसलिए भी अन्य नाड़ी भी ब्रह्मता के लिए होगा वो भी मानस नरगा जाने वाली भी ब्रह्मता ही होगा प्रकरण तो वही उसी का है इसलिए ब्रह्मवेदता को लेना ठीक नहीं।, नहीं है प्रकरण प्रमाण से लेना ठीक नहीं है यह कहा पांच नंबर टिप्पणी ने कहा श्रुति विरुद्ध प्रसंग आरुद्ध भी है भट्ट भास्कर के मन मतलब। में क्या विरुद्ध है नाण उत्क्रामी ऐसी श्रुति है वृद्धावनिक श्रुति है उसके इंद्रिया निकलती नहीं है किसकी आत्मव्यता की आत्म ज्ञानी की और ब्रह्म संस्थ अमृतत्व ये भी है वृद्धावलिंग ये छांदोग्य में है त्रयोधर्मस्त इत्यादि कर कहा ब्रह्मशस्त्रोतत्व तो तो में थी जो ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो उसको ब्रह्मशस्त्र कहते हैं ब्रह्मणि सम्यक स्थित सम्यक प्रकार स्थित ब्रह्मस्थ समा सम्यक तो आत्मा में सम्यक रूप से स्थिर हो गया है मैं शरीर नहीं हूँ सच्चिदानंद आत्मा हूं इस भाव में पहुंचा हुआ है वो ब्रह्मशस्त्र कहलाता है अमृतत्व ये कहा है छांदो के परिषद में द्वितीय में वो की प्राप्त करता आया तो इसके निकलने का प्रसंग नहीं होता इसलिए प्रमाण लगा करके ये मंत्र आत्मज्ञानी के लिए भक्त भास्कर लगाना चाहते थे आत्मज्ञानी के लिए मंत्र है वो हो नहीं सकता ये सिद्ध कर दिया अच्छा विस्तर टीका लगा विस्तर प्रकटार्थ है दृष्टव्य और विस्तार से इस बात को समझना हो तो हमने एक प्रकरणार्थ नाम के ग्रंथ लिखा है आनंद जी बोलते हैं प्रकरणार्थ नाम का ग्रंथ है उसमें देखना चाहिए विशेष रूप से इसको समझना हो तो वहां समझिए आप प्रकरणार्थ नाम का ग्रंथ है हमने बनाया है ऐसा आनंद गिरिजी बोल रहे हैं प्रकटार्थ्य प्रकरणार्थ नाम का टीका है प्रकट है जिसका अर्थ स्पष्ट है ऐसा ग्रंथ बना रखा है उन्होंने आनंद गिरिजी ने वो कहते हैं वहां देखना चाहिए प्रकटार्थ्य विशेष विस्तार से समझना हो या तो संक्षेप में बता दिया अगर विस्तार से इस बातों को समझना हो तो प्रकटा तो में समझना चाहिए मान ये मंत्र ये जो मंत्र ज्ञानी के लिए है कि अज्ञानियों के लिए है विशेष रूप से समझ रहा हो तो वहां देखना ऐसा बोल के छोड़ दिए आगे भाष्य में अवतरण देते हैं इधान सर्वबल्य अर्थों को अब यह छह बल्ली पढ़ाए इसमें दो अध्याय था दोनों में तीन तीन बल्लियां थी तीन तीन खंड थे कि खंड को बल्ली नाम से बोला है तीन तीन बल्लियां थी संपूर्ण बल्ली का सारांश बताना चाहते हैं क्या सारांश निकलेगा पूरे समस्त कठोर सारांश बोलना चाहते हैं। ये जीवात्मा करके रखा हुआ है इसे शरीर से आप अलग करें बस अलग करते ही परमात्मा हो जाएगा ये जब तक अंतकरण के साथ रखेंगे तब तक जीवात्मा है संसार भागी बनेगा ये अंत अंतकरण से इसको अलग करो बड़े धैर्य से करना कहते हैं यहाँ पर विघ्न बहुत है अभी त्याग काम करना आदि विघ्न बहुत है बहुत धैर्य से इसको अलग करो अलग करो वही परमात्मा हो जाएगा वही दूसरा परमात्मा नहीं होता यही परमात्मा है किंतु अभी अशुद्ध अवस्था में है इसको शुद्धि करो ये सारे कठोर बन तात्पर्य पूरा बताने के लिए मंत्र आने वाला है पूरा साराम बताने वाला है जैसे गीता संपूर्ण गीता के अंतिम में भगवान का क्या उपदेश है पता है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम सर्वं प्रजा अहम तो सर्व प्राप्य माशोजा यह अंतिम उपदेश सारे धर्म जितने धर्म तुमने आरोप किया है अपने में पुरुष हूं स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हूं मनुष्य हूं नजाने क्या क्या धर्म आरोप किया है इसको परित्याग करो सर्वधर्मान परित्यज आरोप किया है आत्मा को पुरुष स्त्री आदि हो सकता है नहीं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम निर्गुण दिराकार आत्मा आत्मा नजा जाओ उसके जाओ जाओ मेरे निर्गुण आत्मा मैं हूं ये शरण है ऐसा करने से क्या होगा हम तो आ सर्व पापे प्यो ऐसा करोगे धर्म धर्मादिरू पाप से तुम्हें मुक्त कर दूंगा न स्वर्ग आदि मिलना न दर्गादि मिलना सारे से मुक्त कर दूंगा महासुक्त अशोक मत करो क्योंकि शोक से शुरू है था नशोचार्न में शोचस्तम वहां से शुरू हुआ था, था। अंत में आकर के बोल दिया महासुजा पहले यहीं से भगवान आरम्भ कर रहे थे अशोचार्न में शोचअस्तम प्रज्ञा से गताशु में गता पंडित त्यूती अध्याय में यहीं से तो गीता का उपदेश आरंभ हुआ है पहले तो अवतरण के रूप में है गीता तो शोक से शुरू करके महासुजा शोक मत करगा करके समावेश कर दिया है आत्मभाव में जाने पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है शोक तो सभी भाव में है तो जैसे गीता में सारांश संपूर्ण गीता का सार बता दिया था सर्वधर्मान परि तज्य महमेक उसी प्रकार यहां भी पूरे कठोपनिष के तात्पर्य अंतिम मंत्र में बताते हैं चार इधानीम सर्व बलिय अर्थो संपूर्ण बलियों का अर्थ छह बलिया हो गई है यहाँ छे खंड हुए इनका जो सारांश है उपसंहार उपसंहार करने के लिए कहते अब समापन के लिए बोलना चाहते हैं कहा मंत्र है अंगुष्ट मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जना हृदय सन्निविष्ट तम स्वात्त शरीर प्रे ुक्रमृत विद्या शुक्रमी अंगुष्ठमात्रुषोरा सदा जनानां जन्विष्ट तम स्वात्म धैर्य तम विद्या अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा जो अंतरात्मा है भीतर जो आत्मा है शरीर के भीतर जो आत्मा बैठा चेतन है अंगुष्ठ मात्र है अंगुष्ठ परिमाण का है परिमाण में मात्रस स्मृत्य होता है प्रमाणित्व अग्न मात्र है व्याकरण में मैंने जितने हमारे अंगूठा होता है उतने हमारा हृदय इतने बड़ा होता है मनुष्य का हृदय इतने बड़ा होगा इसलिए मात्र अंगूठ कहा आत्मा वास्तव में इतना परिमाण वाला आत्मा नहीं है वो जहां मिलता है हृदय में मिलता है क्यों हृदय में बुद्धि है आत्मा मिल रहा है बुद्धि में परमागार वृत्ति बुद्धि ने बनानी है आत्मागार वृत्ति बुद्धि बनाएगी वो वो बुद्धि है हृदय में है इसलिए आत्मा का परिमाण हृदय को करके बोला वास्तव में आत्मा तो बिघु परिमाण वाला है अंगुष्ठ मात्र पुरुष ये हृदय अंगुष्ठ मात्र परिमाण का होगा होता है इसलिए आत्मा को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा ऐसा नहीं कि आत्मा इतने लंबा है इतना लंबा चौड़ा ऐसा नहीं उसका तो आकार ही नहीं कहां से लंबा चौड़ा होगा आकृति रहित है वो तो उसकी उपलब्धि का स्थान ऐसा है उपलब्धि कभी भी होनी हो बुद्धि में होनी है जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ ये उपलब्धि कहा हो रही बुद्धि में तो है बुद्धि की मान्यता तो है ही है मैं मनुष्य हूं करके जो लिया है अपने बुद्धि में मान लिया है मान्यता है उसी प्रकार अहम ब्रह्माष्ट ये भी बुद्धि में होनी है वृत्ति बननी है और वो बुद्धि हृदय में है इसलिए अंगुष्ट मात्र पुरुष ये आत्मा पुरुष माने यहां पर आत्मा पूर्णात् पुरुष ऐसा है पूरी सैन आत्मा पुरुषा पूर्व पूर है इसलिए पुरुष कहा आत्मा को अथवा पुरी से शरीर में उपलब्ध तो होता है इसलिए पुरुष कहा जाता है अंगुष्ठ मात्र परिमाण का है अंतरात्मा जो अंतरात्मा का परिमाण ऐसा है बताया सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट जनानाम सभी प्राणियों के हृदय में हमेशा सन्निविष्ट है हृदय में रहता है आत्मा कभी भी आत्मा की उपलब्धि होती तो हृदय में होना मानी हृदय में बुद्धि है बुद्धि में उपलब्धि होनी है जैसे अभी मनुष्यपना की उपलब्धि कहा हो रही हृदय बुद्धि में वैसे हृदय में बुद्धि है इसलिए हृदय में निरंतर बैठा हुआ है तब स्वाद तो शरीर प्रगृहे कहा कहते हैं तम आत्मा उस आत्मा को उस पुरुष को जो अंकुश परिमाण वाला पुरुष बताया आत्मा उसको शरीर पर अपने शरीर से अलग करें उसको ब्रू उद्यमन धातु है पृथक करे अलग करें अभी शरीर मैं हूं मैं हुँ करके शरीर में चिपटा रखा है इसे अलग करें विचार से अलग करें उसको तम आत्मानम ऐसा पहले तो ये शोधित पदार्थ है उसको अलग करें माने तत्व पदार्थ शोधन में पदार्थ के शोधन करना शोधन करना माने शरीर से अलग भाव करना मैं मनुष्य हूं शोधित होने तम विद्या बोलेंगे किन्तु ये जो शरीर से अलग करना है स्वास्थ्य शरीर आत्मा तो अपने शरीर से दूसरे शरीर से नहीं दूसरे शरीर से तो तुम अलग हो बोल सकते हैं यहाँ मुख्य तो यहाँ है गड़बड़ दूसरे तो कह सकते हैं तुम आत्मा हो सजी नहीं हो उपदेश सरल होता है किंतु तो यहां से अलग करना अपने से स्वाद शरीर सर्वनाम है स्वस्मात होना चाहिए पंचमी स्वात लिखा है क्योंकि पूर्वाधि नवव्यवाहिक सूत्र है पूर्वाधि नवशब्दों का पंचमी में स्मात और स्म विकल्प आदेश होता है तो जब स्मात आदेश नहीं होता स्वाद हो गया तम आत्मा जो हृदय में संविविष्ट आत्मा है हमेशा प्राणियों के शरीर के हृदय में रहने वाला जो आत्मा है माना उपलब्ध स्थान है उस आत्मा का आत्मा को स्वाद शरीर अपने शरीर से अलग करे थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अलग करे मैं शरीर नहीं हूं या हड्डी मांग का पुतला मैं नहीं हूं मैं मन नहीं हूं बुद्धि नहीं हूँ प्राण नहीं हूं जिस भाव से अपने को अलग करे तम आत्मा हम स्वाद शरीर मैंने पृथक कुरियात अलग करे किंतु तो धैर्य ऐसा धैर्य चाहिए इतने जल्दी होने वाला नहीं है मुंजार इसी काम इवा धैर्य बड़े धैर्य के साथ ही होगा अलग अनादिकाल से मैं मनुष्य हूं मैं पशु हूं जहां गए भय हूं लगाने की आदत बनी हुई है कभी चिड़िया बने तो चिड़िया हूं पशु बन गए तो पशु हूं जहां गए भय हूं लगाया हुआ है तो मुंजाद इसी काम एक मूझ होती है मूझ की रसी बनाते हैं तो उसके जो डंठल होगा उसमें से धीरे धीरे करके पत्ते निकालते जाएंगे तो भीतर में रुई के एक धागा मिलेगा बहुत मुश्किल से निकलता है नहीं तो टूट जाएगा जैसे मुझ से ईसी का मान तूल जो रुई है उसको निकालना जितने सावधानी से किया जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी उतने सावधान है धैर्य से शरीर से, से पंच से अलग करे उसको अन्नमय कोष प्राण में एक कोश मनोमय कोष, विज्ञान में कोष आनंदमय कोष से अलग करते रहे कोई पंचकोष को यहाँ तीन शरीर बोलते हैं थोड़े शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इनसे अलग करे बात एक ही है तैत में पंचकोष की चर्चा है ये तीनों शरीरों से अलग करना पंचकोष से अलग करना बात एक ही है बड़ी धैर्य से करे छानबीन करते करते करते आत्मात्म विचार करते करते करते अपने को अलग करे अलग करने पर वो शुद्ध हो जाएगा पहले शरीर आदि में चिप्टन था वो चिपटन से हटा दिया तुम पदार्थ का उसी को तुम शुद्ध समझना परमात्मा समझना अभी तो मैं जीव हूं जीव हूं करके चल रहा है किन्तु तो? जब शोधित तो हो जाएगा मैंने शोधित किया है इन शरीरों से अलग करना है यही शोधित है उसको जब शोधित होगा तो तम हो विद्या शोधित तो होने पर वही पदार्थ को उसी आत्मा को विद्या जाने समझे क्या सुक्रम मान शुद्धम सुक्रम माने शुद्धम शुद्ध समझे अमृतम और अमर समझे उसको अभी तो शरीर के साथ एकता करके मर्तत्व तो का भांग हो रहा है मैं मरने वाला हूं समझ रहा है किंतु उसी को अमृत समझे अमर समझे शुद्ध करने पर अमर समझे तो हम विद्या शुक्रम अमृतम दो बार कहा ये आदर देने के लिए ये बोला चाहते हैं अच्छा एक टिप्पणी है तम विद्या तम, तम स्वाद इत्यादि ना तम स्वाद तम पदार्थ शोधन विधायक शोधित तम अनुद्य अनुद्य तस् तथा तत्पदार्थ अभेदमन विवक्षित प्रवृति तम विद्या कहते देखो पहले स्वाद इत्यादि कहा था मंत्र में कहा था तम स्वाद शरीर प्रभिहेद इत्यादि कहा था उस आत्मा को जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है और हृदय में सन्विष्ट है सभी जनों हृदय देश में रहता है वो आत्मा उसको अपने शरीर से अलग करे जो कहा था जिसको अलग करने को कहा उसी को तम अमृतम करके बोल रहा है बोल रही स्मृति ये कहते हैं ये टिप्पणी कारम स्वाद इत्यादि तम स्वाद शरीर इत्यादि शब्दों के द्वारा क्या किया तुम पदार्थ का शोधन किया जो तत्व महावाक्य में आया हुआ तुम पदार्थ है उसका शोधित किया शोधन कर शरीर से अलग करने पर शोधित हो गया वो शरीर भाव से अलग कर दिया विधा विधान करके शोधितम तम, तम अनु शोधित्व पदार्थ को अनुवाद करके तत्पदार्थ अवेद को बन फिर उसके प्रकार क्या वो जो तत्पदार्थ है तत्व में सीमाए तत्पदार्थ है उसके साथ अवेध ज्ञान विवक्षित है यह तम विद्या शुक्रम करके अमृतम करके वो तत्पदार्थ के साथ में अवेद करके बोला ये कहा समय हो गया है यही रखते है, फिर कर ओम सहना सहन सह वीर तेजश्विना बही तमस्तु ओ सी